ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति के लक्षण जीवन मुक्त भय शून्य होता है को उपन में कहा गया है अभयम वही ब्रह्म अर्थात ब्रह्म अभय है एक बार याज्ञवल्क ऋषि विदेह जनक के पास गए सम्राट की विनती पर ऋषि ने उन्हें सर्वव्यापी तथा सर्वर्या शुद्ध चैतन्य ब्रह्म का उपदेश दिया चित्र जनक स्वयं एक उत्तम अधिकारी थे इसलिए वे सत्य को शीघ्र हृदयम कर सके यह देखकर कर याज्ञवल्क ने उन्हें कहा हे जनक तुमने अभय की अवस्था को प्राप्त किया है जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं अधिकांश लोग उस अपराधी की तरह जीते हैं जिसका पीछा किया जा रहा हो उनके हृदय उन्मुक्त नहीं होते वे जीवन में इतनी जल्दबाजी में रहते हैं मानो साक्षात शैतान उनका पीछा कर रहा हो और वे जीवन के सौंदर्य एवं माधुर्य का कुछ भी उपभोग नहीं कर पाते वे शांति से बैठ नहीं पाते और न ही निर्भय होकर विचरण कर पाते हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत में सूत बुनने वाली एक महिला की एक रोचक कहानी है एक दिन उसकी एक सहेली उससे मिलने आई जब वह उसके लिए जलपान तैयार करने के लिए कमरे में चली गई तो उसकी सहेली ने रेशमी धागे का एक लच्छा अपनी बगल में छुपा लिया बुनकर स्त्री जब लौटकर आई तो उसने तत्काल जान लिया कि धागा चुराया गया है तब उसने अपनी सहेली को कुछ समय तक एक साथ नाचने का सुझाव दिया बुनकर स्त्री दोनों हाथ उठाकर नाचने लगी लेकिन उसकी सहेली एक हाथ उठाकर ही नाचती रही और दूसरे हाथ को शरीर के साथ दबाए रखा एक मुक्त पुरुष के ये छुपाने को कुछ नहीं होता और वह निर्भय होता है लोगों का जीवन की घटनाओं के संबंध में अनावश्यक रूप से सोचते रहने का खतरे को बड़ा करके देखने का और सदा उत्तेजित बने रहने का स्वभाव होता है इस प्रवृत्ति का सामंजस्यपूर्ण चिंतन और भावनाओं द्वारा प्रतिकार करना चाहिए भय के बदले हमें साहस होना चाहिए अस्वास्थ्यकर कर असहायता के बोझ के स्थान पर हमारे लिए स्वास्थ्य शरणागति के भाव की आवश्यकता है जो हमें परिस्थितियों के परिवर्तन के बावजूद शांत रहने तथा अपने पथ पर अग्रसर होने में सहायक हो सके मार्च 1940 में जब मैंने बर्जर नार्वे के से अमेरिका के लिए समुद्र यात्रा प्रारंभ की तो प्रथम दिन जहाज पर सदा की भांति नाचगान होता रहा दूसरे दिन हमें बेतार के संदेश से नार्वे पर जर्मनी के आक्रमण का तथा वर्जन जैसी बंदरगाहों पर नाजी सेना के कब्जे का समाचार मिला इससे जहाज पर उदासी छा गई और सारा गाना बजाना बंद हो गया जहाज के कर्मचारी तथा बहुत से यात्री भयभीत और आतंकित हो गए नार्वे में अपने घरों को लौटने की कोई आशा नहीं रही और साथ ही जहाज पर टारपीडो या बम से आक्रमण की भी संभावना थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय पाश्चात्य देशों में मुझसे कई बार पूछा जाता था स्वामी जी आप इतने शांत कैसे बने रहते हैं क्या आपको युद्ध के कष्टों तथा क्रूरता का अनुभव नहीं होता मैं उत्तर देता था क्योंकि मैं तुमसे अधिक अनुभव करता हूँ इसीलिए मैं शांत रहता हूँ सत्य अथवा काल्पनिक कठिनाइयों का चिंतन करते रहने से और उन्हें बड़ा बनाने से कोई लाभ नहीं खतरे के समय हमें परमात्मा का चिंतन और अधिक करना शांत बने रहना तथा यथासंभव अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए इस विषय में हमें महापुरुषों के जीवन से सबक सीखना चाहिए सुकरात की मृत्यु का विचार करो उन पर ऐसे अपराधों का दोष मढ़ा गया जो उन्होंने कभी नहीं किए थे और अनुचित तथा मूर्खतापूर्ण अभियोग के लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था लेकिन फिर भी उनमें न्यायधीशों के प्रति कटुता पैदा नहीं हुई प्लेटो ने एपोलोजी नामक अपने प्रसिद्ध संवाद में सुकुरात के मुकदमे का वर्णन किया है अदम्य साहस और अविचलित सहृदायिकता के साथ सुकुरात ने न्यायाधीशों से कहा एथेंस वासियों मुझे तुम्हारे प्रति अत्यधिक प्रेम है लेकिन मैं तुम्हारे स्थान पर भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा। तथा जब तक मुझ में शक्ति और प्राण है तब तक अपना कार्य तथा सिद्धांतों का उपदेश कभी नहीं रुकूंगा एवं मुलाकात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार के लिए प्रेरित करता रहूंगा। सुकरात के इन शब्दों को कहकर न्यायालय से चले गए जो अब है विदाई का समय आ गया है और हम अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं मैं मृत्यु की ओर तुम जीवन की ओर भगवान ही जानता है कौन सा श्रेयस्कर है मृत्यु के पूर्व संध्या को सुकरात के कुछ मित्रों ने कारागार से भाग निकलने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया निर्धारित समय आने पर वे सदा की तरह शांत बने रहे उन्होंने विष का प्याला शांत भाव से पी डाला विश्व को क्रियाशील बनाने के लिए थोड़ा चले और शांतिपूर्वक मनने के लिए डेढ़ गए पूर्ण पवित्रता निरहंकारिता, सभी के प्रति प्रेम और करुणा तथा निर्भयता ये मुक्त आत्मा के कुछ लक्षण हैं इसके साथ ही वह अपने हृदय के अंतस्थल से यह जानता है कि वह निर्लिप्त और आनंदमय आत्मा है ज्ञानालोक होने पर वह उसकी सत्यता को अंतर्दृष्टि से जान जाता है जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार अति चेतनावस्था का उदय होने पर उसे जानने के लिए किसी बाह्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती ज्ञानी पुरुष परमानंद लाभ करता है तथा अपनी आत्मा में कृतकृत्यता क्रित लाभ कर सदा उसी में लीन रहता है अतएव आत्मा राम आत्मा में रमण करने वाला कहलाता कर है स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के भस्मावशेष युक्त ताम्रपात्र को जिसकी बेलोर मठ में पूजा होती है आत्मा राम का कोटा या आत्मा राम का पात्र कहा करते थे जगड़ाचार्यों के दृष्टान्त महान धार्मिक आंदोलनों के प्रणेता विश्व के महान पैगंबर स्वयं उपर्युक्तपूर्ण आत्म मुक्ति के दृष्टान्त स्वरूप हैं ईश्वर के विशेष अभिव्यक्तियों के रूप में लाखों अनुयाई उनकी पूजा करते हैं इन महापुरुषों के जीवन की जो बात हमारे लिए सबसे मूल्यवान है वह है पीड़ित मानव जाति के प्रति उनका महान प्रेम और करुणा उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार अन्य अनेकों ग्रंथों के रचयिता महान अद्वैतवादी शंकराचार्य जीवन मुक्ति के आदर्श के जिसका उन्होंने अपने ग्रंथों में बारम्बार उल्लेख किया है स्वयं एक मूर्त विग्रह थे उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति लाभ करने के बाद धर्म में प्राण संचार करने तथा लोगों को परमानंद के पथ का मार्ग प्रदर्शन करने हेतु ये व्यवहारिक जगत में लौट आए बहुत से साधक उनके पास गए और कुछ उनके अंतरंग शिष्य हो गए उनकी सहायता से उन्होंने भारत के चार कोनों में चार मठों की स्थापना की तथा अपना संदेश प्रचारित करते हुए सारे भारत का भ्रमण किया परंतु इस सतत कर्मशीलता के बीच वे अपनी माँ को नहीं भूले उनका हृदय कोमल था एक दिन जब उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से माँ की मरणासनावस्था का पता चला तो वे उनकी मृत्यु सैया के निकट रहने के लिए शीघ्र स्वग्राम पहुँचे उन्होंने अपनी माता को उनके इष्ट देव विष्णु के दर्शन करवाए कट्टर वेदांति होते हुए भी उनमें हिंदू देवी देवताओं के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी जिनके स्तुति में उन्होंने कई स्तोत्रों की रचना की है ज्ञानी पुरुष एकांगी और संकीर्ण बुद्धि नहीं होते उनका व्यापक दृष्टिकोण सभी को अंगीकार करता है श्री कृष्ण को हिंदू लोग अवतार वरिष्ठ मानते हैं बाल्यकाल से ही उनका असीम प्रेम जिसके वे विग्रह स्वरूप थे प्रकट होता था बचपन में उन्होंने एक साधारण ग्वाल बाल की तरह अपने साथियों के साथ खेलते हुए जीवन यापन किया था वे वृंदावन के गोप गोपियों के परम प्रेमास्पद थे वे उन्हें इतना प्रेम करते थे कि क्षण भर भी उन्हें भूल नहीं पाते थे फिर भी कर्तव्य की पुकार पर उन्होंने उनका संग त्याग दिया बड़े होने पर वे मथुरा गए जहाँ उनका मामा क्रूर कंस राज्य करता था कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा राज सिंहासन हथिया लिया था कृष्ण ने द्वंद्व युद्ध में कंस को मारकर उग्रसेन को मुक्त किया और पुनः राजा बना दिया इसके बाद कृष्ण अपने अनुयायियों से ही द्वारिका चले गए तथा वहाँ एक नए राज्य की स्थापना की लेकिन स्वयं राजा नहीं बने उग्रसेन द्वारिका के भी राजा बने रहे कृष्ण नृपन निर्माता थे जब कभी अधर्म का उत्थान होता था तब वे हस्तक्षेप करते थे उन्होंने पांडवों को उनका राज्य पाने में सहायता की कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में उन्होंने युद्ध नहीं किया बल्कि केवल अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बने उन्होंने सदा उस अनासक्त कर्म का आचरण किया जिसका गीता में उन्होंने उपदेश किया है गृहस्थ का जीवन यापन करते हुए भी श्री कृष्ण स्वयं मुक्त तथा संसार से निर्लिप्त थे लेकिन उनमें वृंदावन के निर्धनतम गोप गोपियों से लेकर महलों में निवास करने वाले राजा रानियों सभी प्रकार के लोगों के प्रति अपार करुणा थी वे आध्यात्मिक शक्ति और प्रेम के मूर्त विग्रह थे भगवदगीता में श्री कृष्ण मुक्त पुरुष के लक्षणों का अनेक स्थानों पर वर्णन करते हैं और ये लक्षण उनमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुए हैं